आनंद की खोज वैराग्य आध्यात्मिक युद्ध का दूसरा महास्त्र है वैराग्य चित्रपी नदी के प्रवाह को विषयों की ओर न जाने देने के लिए वैराग्य एक बांध के समान है किसी खेत में पानी लाने के लिए जिस प्रकार नहर के साथ उसका सहयोग करने के साथ ही साथ मुंडेर में बने छिद्रों को बंद करना भी आवश्यक है उसी तरह चित्तवृत्तियों को रोक ईश्वराभिमुखी कर, करने के अभ्यास के साथ ही साथ आसक्तियों एवं भोगेक्षाओं रूपी छिद्रों को बंद करना भी आवश्यक है चलती मोटर के को रोकने के लिए ब्रेक लगाने के साथ ही साथ उसके इंजन में जा रहे पेट्रोल को बंद करना होगा अभ्यास यदि ब्रेक लगाना है तो पेट्रोल के प्रवाह को बंद करना वैराग्य है अभ्यास यदि सकारात्मक साधना है तो वैराग्य निषेधात्मक और दोनों ही साधना के अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग हैं इन दोनों की आवश्यकता समग्र साधना काल में बनी रहती है साधक को संसार में रहना है सांसारिक विचार एवं आसक्तियाँ बाहर से तथा उसके स्वयं के पूर्व संस्कारों के कारण निरंतर आती रहेगी उन्हें बार बार साफ करना होगा उसे यह सदा देखना होगा कि वैराग्याग्नि सांसारिक कूड़े करकट से कहीं बुझ न जाए शंकराचार्य के अनुसार वैराग्य एवं मुमुक्ष साधन चतुष्टय के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं जिसके ये दोनों तीव्र होते हैं उसमें ही सम दम तितिक्षा एवं समाधान फलवान होते हैं वैराग्य की तीव्रता के अभाव में ये सठ संपत्तियाँ मरुभूमि में जल के समान भान मात्र होती हैं वैराग्य मुमुक्षुत्व तीव्र ये तो विद्यते तस्वाथवंत स्यु फलवंत समाधेय है ये मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्ष मरुसलव तमादेभानात्रता विवेक चुनावी वैराग्य का अर्थ वैराग्य का शाब्दिक अर्थ है राग का अभाव जो चित्रवृत्ति सुख का अनुवर्तन करे उसे राग कहते हैं यह राग ही स्पृहा तृष्णा एवं लोभ का रूप लेता है राग का दूसरा रूप है देश कहीं क्रोध घृणा जिहासा एवं मनु आदि का रूप लेता है अथवा वैराग्य का संपूर्ण अर्थ इन सभी का अभाव है विभिन्न शास्त्रकारों एवं आचार्यों ने वैराग्य की भिन्न भिन्न भिन परिभाषाएं दी हैं महर्षि पतंजलि के अनुसार समस्त देखे अथवा सुने गए विषयों से वितष्णा के वशीकरण को वैराग्य कहते हैं विषय विषयवित वसीकार संज्ञा वैराग्यम् इससे ही मिलती जुलती परिभाषा वेदांतार ने दी है यह मूत्रफलभोग विराग पुष्प माल्य चंदन वनिता आदि यह लोक की भोग वस्तुओं तथा तो स्वर्गादि के अमृतादि दिव्य भोगों के प्रति संपूर्ण विरक्ति वैराग्य है शंकराचार्य के अनुसार देह से ब्रह्मा पर्यंत में विचार द्वारा अनित्यत्व देखकर कर उन्हें त्यागने की जो इच्छा उत्पन्न होती है वही वैराग्य है जो व्यक्ति श्रुति स्मृति एवं युक्ति के सहारे संसार का मिथ्यात्म चिंतन करता है उसे संसार के विषय असत्य दुष्छ एवं बंधन के कारण प्रतीत होते हैं इसके साथ मोक्ष की तीव्र इच्छा होने पर विषयों से विरसता उत्पन्न होती है यही वैराग्य है उपरोक्त परिभाषाओं में वैराग्य को एक बुद्धिवृत्ति विशेष विरति वैरस्यम अथवा त्यागने की इच्छा कहा गया है यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक है कि वैराग्य एक मनोवृत्ति विशेष है बाह्य त्याग से उसका कोई संबंध नहीं कोई व्यक्ति बाह्य दृष्टि से पूर्ण त्यागी होते हुए भी वैराग्य रहित हो सकता है और दूसरा व्यक्ति विषयों के बीच रहता हुआ भी पूर्ण विरत हो सकता है अतः वैराग्य को हम आंतरिक सन्यास की संज्ञा भी दे सकते हैं वशीकार वैराग्य पतंजलि वैराग्य की अपनी परिभाषा में एक महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग करते हैं वशीकार व्यास भाष्य के अनुसार दिव्य विषयों के उपस्थित होने पर भी प्रसंख्यान की सहायता से अनाभोगात्मक एवं हेयोपादेय शून्य वृत्ति या निर्विकल्प संकल्प रहित बुद्धि विशेष ही वैराग्य है पारिभाषिक शब्दों से युक्त इस व्याख्या को समझ लेना चाहिए विवेक की दृढ़ता अथवा सिद्धावस्था को प्रसंख्यान कहते हैं पूर्ण रूप से विषयों में लिप्त रहना आभोग कहलाता है अतः उपरोक्त व्याख्या का यह अर्थ हुआ कि सांसारिक अथवा स्वर्ग के दिव्य भोगों के उपस्थित होने पर भी विवेक की दृढ़ता के कारण जब उन्हें हे अथवा उपाधेय कुछ भी सोचे बिना मन उसमें लिप्त न हो तब जो निर्विकार स्थिति हो वही वशीकार कार वैराग्य कहलाती है विषयों से आपात उपराता विभिन्न कारणों से हो सकती है यदि कोई पेट पर भोजन कर ले पेट भर भोजन कर ले तो उसके बाद उसकी मिष्ठान खाने की इच्छा ना होगी रोग के कारण मुंह का स्वाद चला जा सकता है अथवा अरुचि हो सकती है किसी को जेल में बंद कर विषयों से दूर ही कर दे तो उसे वैराग्य नहीं कहा जाता शारीरिक निष्क्रियता एवं वृद्धावस्था में इंद्रियों के क्षीण होने पर भी भोग की क्षमता कम हो जाती है इसे भी वैराग्य नहीं समझना चाहिए वास्तविक वैराग्य वसीकार वैराग्य तो वह है जब तेज पूर्ण मन एवं इंद्रियों के रहते विषयों के उपस्थित होने पर भी मन में कोई विचलन न हो न त्यागने की इच्छा हो न ग्रहण करने की वैराग्य का सबसे महत्वपूर्ण साधन विवेक है श्रवण एवं मनन द्वारा विषयों के दोष देखते देखते वैराग्य जन्मता है लेकिन प्रसंख्यान में व्यक्त विषय के दोष का साक्षात अनुभव करता है विचार द्वारा यह जानना कि अग्नि जलाती है और साक्षात अग्नि से अंग के जल जाने पर उसकी जलन का अनुभव करना दोनों में महान अंतर है एक बार अग्नि की जलन का अनुभव करने के बाद विचार की आवश्यकता नहीं रहती अतः किसी न किसी रूप में चाहे वह भौतिक स्तर पर हो या मानसिक या दोनों विषयों एवं प्रलोभनों का प्रत्यक्ष अनुभव कर प्रयत्न एवं इच्छा शक्ति द्वारा त्यागना आवश्यक है अन्यथा वशीकार वैराग्य नहीं सजता ऐसा साधक भोगों के उपस्थित होने पर चकित नहीं होता वह उन्हें कहता है मैंने तुम्हारा अनुभव कर लिया है मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ तुम मुझे प्रलोभित नहीं कर सकते वैराग्य के तीन मुख्य प्रकार कहे जा सकते हैं पहला मरकट वैराग्य किसी आकस्मिक दुर्घटना दुखपूर्ण घटना द्वारा उत्पन्न अस्थिर एवं अल्पस्थायी वैराग्य मरकट वैराग्य कहलाता है इसका साधक जीवन में कोई महत्व नहीं है विविदिशा वैराग्य जिज्ञासु अथवा मुमुक्षु साधक जिस वैराग्य का अवलंबन कर धीरे धीरे बढ़ने का प्रयत्न करता है वह चार प्रकार का होता है क यतमान विवेक द्वारा धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा वैराग्य ख व्यतिरेक कुछ विषयों से वैराग्य हो गया है कुछ में अभी भी आ सकती है ऐसा वैराग्य व्यतिरेक कहलाता है घ एक बाह्य विषयों की ओर इंद्रियां तो नहीं जाती लेकिन मन में सूक्ष्म रस बना हुआ है घ वशीकार तीसरा विद्वत्व वैराग्य वैराग्य की सिद्धावस्था इसे पर वैराग्य भी कहते हैं आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होने पर त्रिगुणात्मक समस्त जगत से जो विरति है वही पर वैराग्य की संज्ञा है तत्परम पुरुष ख्यार गुण वैतृष्ण्यम वैराग्य की उत्पत्ति अधिकांश सांसारिक लोगों के जीवन में वैराग्य कभी उदित ही नहीं होते वे जीवन में सैकड़ों ठोकरे खाने पर भी विषय विष की ज्वाला में जलते हुए भी कुछ नहीं सीखते वे तो विष्ठा के कीड़ों की तरह हैं जिन्हें यदि विष्ठा से बाहर निकाला जाए तो वे मर जाए एक व्यक्ति जंगल में एक अंधे कुएँ में अचानक गिर गया गिरते समय उसने किनारे के पेड़ की एक डाल जो कुएँ के ऊपर लटक रही थी पकड़ ली नीचे कुएं में बिस्तर सर्प उसके गिरने की प्रतीक्षा कर रहा था दो चूहे जिस डाल से वह लटक रहा था उसे काट रहे थे अचानक उसने ऊपर लगे एक मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपकते देखा यह देख वह जुबान निकालकर उस शहद को चाटने का प्रयत्न करने लगा हम सभी का ठीक इसी प्रकार का हाल है रात दिन रुपयी दो चूहे हमारी आयु को निरंतर काट रहे हैं मृत्युरूपी काल सर्प मुए खड़ा है लेकिन हम फिर भी संसार के बिन्दमात्र मधु भोग को छोड़ना नहीं चाहते कुछ भाग्यवान अधिकारी महापुरुषों के जीवन में वैराग्य अचानक उपस्थित होता है और वह स्थाई रहता है कोई छोटी सी आकस्मिक घटना ही उनकी वैराग्याग्नि को प्रज्वलित कर देती है तुलसीदास बिल्व लाल बाबा नानक भगवान बुद्ध आदि इसके दृष्टांत हैं लेकिन अधिकांश लोगों को बार बार संसार के थपेड़े खाने के बाद वैराग्य होता है और उसके बाद उन्हें विवेक एवं त्याग द्वारा उसे निरंतर वर्जित करना पड़ता है